नारायण नारायण आज का विषय है गुरु जो बताएं वही साधन परमार्थ यानी क्या यह मैं तुम्हें बिल्कुल संक्षेप में बताता हूँ परमार्थ का यदि कोई मर्म है तो वह है आसक्ति का त्याग कर गृहस्थी करना ऐसा समझकर कि जिसने हमें यह गृहस्थी दी है उसी की वह है ऐसा माने तो फिर हमें उसके सुख या दुख की बाधा नहीं होगी यह सदने के लिए हम गुरुमुख से प्राप्त परमात्मा का नाम लेते रहें गुरु के नाते किसे अपनाएं जहां हमारा समाधान हो उसी को गुरुपत समझें गुरुपत सर्वत्र एक ही होता है क्या गुरु का कहीं उपनाम होता है गोंदवे कर गोंदवले में रहते हो, तो दूसरे कोई किसी और गांव में रहते हो। कहने का मतलब यह है कि लौकिक उपनाम चाहे भिन्न हो तथापि गुरुपद सब समय अबाधित होता है तुम्हारा जिसके चरणों में समाधान हुआ हो उसे गुरु समझो और वह जो साधन बताए उसे उसी में उसे देखो उसकी देह की ओर मत देखो कह मत देखो कि वह विकलांग है या नहीं वह देह से कैसा भी हो तुम उसके बताए साधन में रहो उसकी लाज जहां से गुरुपद उत्पन्न हुआ है उसे होती है गुरु आज्ञा ही परमार्थ है और वह जो बताए वही साधन है तुम अपने मन से तय करके कुछ करने लगे तो तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिलेगी अभिमान से कुछ करने लगो तो वह भी नहीं सधेगा अतः अभिमान छोड़कर गुरु के चरणों में जाओ यह पक्का ध्यान में रखो कि गुरु बताएं वही साधन है सच्चा परमार्थ लोगों को उपदेश करने के लिए नहीं होता वह केवल हमारे लिए ही होता है हमारा परमार्थ लोगों को जितना कम दिखाई दे उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा लौकिक बड़प्पन में कोई सार नहीं है सच्चा बड़प्पन न होते हुए यू ही लगे कि हम तो बड़े महान हैं तो इसमें बहुत बड़ी हानि है किसी ने कोयले की दुकान खोली और किसी ने मिठाई की दुकान चाहे जिस चीज की हो अंत में इस बात का महत्व है कि फायदा कितना होता है वैसे गृहस्थी में कम ज्यादा क्या है इसका परमार्थ में महत्व नहीं होता परमार्थ में महत्व तो उसका होता है कि मनुष्य की वृत्ति भगवान की ओर कितनी लगी है परमार्थ के लिए कोई भी स्थिति अनुकूल होती है लेकिन हमारी वृत्ति मात्र स्थिर होनी चाहिए एक और मन का संयम और दूसरी ओर भक्ति का जोर हो तो परमार्थ जल्दी सलता है सचमुच परमार्थ इतना सरल है कि वह सहज रीति से किया जा सकता है लेकिन मजा यह है कि वह सरल है लेकिन कोई नहीं करता गृहस्थी इसलिए नहीं है कि वह परमार्थ में बाधा आए यह पक्का याद रखें कि गृहस्थी परमार्थ के लिए ही है साधक देह के लिए आवश्यक बातें नसीब पर छोड़ दें लेकिन मन से मात्र ईश्वरोपासना करें नारायण नारायण